शिवानंद स्मृति संग्रह महापुरुष जी की स्मृति कथा स्वामी गोपेश्वरानंद परम सौभाग्य से मैं श्री इंद्रदयाल भट्टाचार्य और श्री मोक्षदा मोहनदास महाशयों के साथ कलकत्ते आया और श्री श्री का दर्शन प्राप्त कर धन्य हुआ मैं 1918 सौ ईस्वी के आश्विन मास में एक दिन अपराह्न मठ की श्री श्री दुर्गा पूजा दर्शन के लिए गया और वहाँ मुझे पूजनी महापुरुष महाराज को प्रणाम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ यही मेरा प्रथम दर्शन था पूजनी स्वामी प्रेमानंद जी उसी साल श्रावण मास में दिवंगत हो गए थे इसी कारण उस साल में प्रतिमा बनाकर मठ में पूजा नहीं हुई आश्विन 24 तारीख को जन्मा महाअष्टमी पूजा थी संध्या समय श्री श्री ठाकुर की आरती के अनंतर मठ के प्रांगण में महापुरुष जी कुछ साधु तथा भक्तों के साथ मृदंग झाँ आदि के साथ दुर्गा माता का भजन गाने लगे वह एक अपूर्व दृश्य था पूजा के तीन दिन मठ में रहकर विजया दशमी को तीसरे पर प्रणाम करके मैं कलकत्ता लौट आया 1922 सौ ईस्वी से मैं प्रतिवर्ष मठ में आने जाने लगा आरंभ में मठ में रहना संभव नहीं होता था कलकत्ते से प्रायः प्रतिदिन ही मैं मठ में आकर प्रणाम करके लौट जाता था अज्ञात अज्ञान के कारण धर्म के विषय में कोई भी प्रश्न मन में नहीं जागता था और श्री श्री ठाकुर के एक प्रधान पार्षद एवं बेलूर मठ के अध्यक्ष से बातचीत करने का साहस भी नहीं होता था कुछ दूर से ही मैं उनका दर्शन करता और दर्शन से ही मेरा यह छोटा सा आधार पूर्ण हो जाता जब कई दिनों तक मठ में रहने की आज्ञा मिल जाती तो मैं प्रातः काल से ठाकुर को प्रणाम करके ही महापुरुष जी के कमरे में जाता था वे उससे पहले ही ठाकुर मंदिर से लौटकर अपने कमरे में आराम कुर्सी पर बैठे रहते सेवक उनके चरणों से खड़ाऊ निकाल कर कुछ सामने की ओर रखते खड़ाऊ को छूकर ही प्रणाम करते हुए लोग पीछे सड़क जाते और सब लोग सरे चरे हुए खड़े रहकर कर एकटक उनकी ओर देखते रहते थे वे हमारे आसपास का सब कुछ देखने की चेष्टा करते किन्तु साधारण भाव से कुछ देखने या कहने की अवस्था में वे अपने मन को उतार न सकते उनके ठाकुर मंदिर से उतर आने के पहले ही फर्स्ट्रीप में तम्बाकू लगाकर रखा जाता था और उसकी नली भी प्राय मुँह के पास ही रखी जाती थी वे कुर्सी पर बैठकर उस नली को मुंह में लेने की चेष्टा करते कभी लेते भी किंतु धुआँ खींचने की शक्ति नहीं रहती अब कथा कथाम आदि ग्रंथ पढ़कर देखता हूँ कि महामानवों को जीव कल्याण के लिए समाधि भूमि से मन को उतारने में बहुत ही प्रयत्न करना पड़ता है जब वे सहज अवस्था में आते तब सभी के मृदु स्वर से पूछते कैसे हो किसी से ऐसा भी पूछते रात को अच्छी नींद हुई थी उस समय सब लोग एक एक करके उनके श्री चरणसू कर प्रणाम करते हुए चले जाते ऐसे समय का दर्शन संभवतः सभी को एक अनजान वस्तु का पता बता देता उस समय समस्त दिन और रात मानो एक आनंद के नशे में बीत जाते मठ का वातावरण ही मानव आध्यात्मिक भाव से परिपूर्ण हो जाता एक बार मेरे साथ दो भक्त दीक्षा लेने के लिए मठ में गए थे हम लोग कलकत्ते से आते जाते थे मठ में जाकर प्रणाम किया फिर अपनी प्रार्थना महापुरुष महाराज को बताई उन्होंने दीक्षा देने में अनिच्छा प्रकट की वे दोनों भक्त चार सौ मील दूर से विशेष आशा लेकर आए थे दीक्षा नहीं मिलेगी सुनकर उनके मन की अवस्था कैसी हुई थी यह समझ में ही अनुमान किया जा सकता है मैंने उन्हें आश्वासन दिया और श्री ठाकुर को व्याकुल होकर पुकारने के लिए कहा रोज ही हम लोग काल फेरी इस से मठ आते थे एक दिन मठ आकर उन्हें प्रणाम करने के लिए गए देखा कि वे अपने कमरे से स्वामी जी के कमरे की ओर आप ही आप टहल रहे हैं नीचे खड़े रहकर कर हम लोग उसी अवस्था में उन्हें देखने लगे मुझे ऐसा लगा मानो किसी भाव के राज्य में टहल रहे हैं बाहर किसी ओर ध्यान ही नहीं है दीक्षा दोनों में से विनोद बाबू से मैंने कहा आप इस समय निर्भय होकर उनके सामने चले जाइए और प्रणाम करके अपनी प्रार्थना बताइए महापुरुष जब स्वामी जी के कमरे की ओर जा रहे थे तब विनोद बाबू उनके सम्मुख गए और प्रणाम किया अत्यंत प्रेम के साथ उन्होंने पूछा क्या चाहते हो बेटा भक्त ने कहा मेरे ऊपर कृपा कीजिए दीक्षा दीजिए उन्होंने कहा कृपा तो सदा ही बह रही है और दीक्षा श्री ठाकुर का नाम ही तो दीक्षा है भक्त ने कहा वही मुझे दीजिए महापुरुष ने कहा यह उनका नाम है इतना कहकर उन्होंने पवित्र गंभीर स्वर से श्री राम कृष्ण के नाम का उच्चारण किया भक्त ने कहा मेरी दीक्षा हो गई आप मेरे गुरु हैं हां दीक्षा हो गई मैं तुम्हारा गुरु हूं भक्त ने प्रणाम करके कहा अपना चरण मेरे सिर पर दीजिए हां हाँ, हाथ लग हाथ दूँगा पैर दूँगा सब दूँगा इतना कहकर उन्होंने उस भक्त के सिर पर हाथ रखा उसके बाद अपना दाहिना पैर रखकर भक्त को आशीर्वाद दिया और स्पर्श देकर उसे पवित्र किया भक्त ठाकुर का ध्यान कैसे करूंगा? हृदय में ध्यान करना भक्त ने कहा और आपका हाँ इसका भी कर सकते हो इसके भीतर भी वे हैं भक्त मैं गुरु दक्षिणा तो कुछ भी नहीं दे सका महापुरुष जी इस समय न हो बाद में कुछ देने से भी काम चलेगा हम लोग चुपचाप सब कुछ देख और सुन रहे थे विनोद बाबू के उतर आने पर दूसरे व्यक्ति के भी उसी प्रकार जाने और प्रार्थना जताने पर उन्होंने खड़े खड़े उसी अवस्था में उस पर भी कृपा की महापुरुष जी का उस कृपा मूर्ति में दर्शन कर हम लोग भी धन्य हुए उन्नीस ईस्वी में हबीबगंज शहर के कुछ दूर एक छोटी नदी के उस उसपार ऋषियों चमारों के गांव में श्री योगेशचंद्र दत्त बाद में स्वामी अशोकानंद बच्चों को पढ़ाने के लिए आते जाते रहते थे कुछ दिनों के बाद वे अन्यत्र चले गए और मद्रास मठ में सम्मिलित होकर साधु हो, हो गए उस साल के अंतिम भाग से वह पढ़ाने का कार्य मैंने ले लिया कुछ भक्तों की चेष्टा से उन्नीस ईस्वी में हबीबगंज शहर में एक आश्रम स्थापित हुआ उस आश्रम में रहकर उन ऋषियों अर्थात समारोह को शिक्षा देते हुए उदरान के संस्थान की चेष्टा होने लगी उस समय इन कामों की रिपोर्ट मठ में भेजी जाती थी इसी सूत्र से पूजनी महापुरुष जी भी इन कामों की बात जान गए थे और ऐसे काम ही महापुरुष जी को बहुत प्रिय थे उन गरीब दुखी निम्न श्रेणी के लोगों को शिक्षा दीक्षा के माध्यम से उन्नत करना उनके हृदय की एकांत इच्छा थी मैंने उस काम का भार लिया है जानकर वे मुझे बहुत प्यार करते थे मठ में जाकर उन्हें प्रणाम किया हंसते वे परिहास के ढंग से उन्होंने कहा क्यों रे मोची का ब्राह्मण काम का कैसे चल रहा है इसके बाद वे सब समाचार आग्रह से सुनते और आनंद प्रकट करते थे संभवतः उन्नीस सौ ईस्वी की घटना है एक ऋषि पुत्र को दीक्षा देंगे या नहीं पूछने पर उन्होंने कहा श्री ठाकुर और स्वामी जी का आगमन ही तो दिन दिन निर्धन अज्ञ और पतित के उद्धार के लिए है तुम उस लड़के को भेज देना परंतु सुधीर अर्थात स्वामी सिद्धानंद से एक बार पूछ लेना स्वामी शुद्धानंद महाराज उस समय कर्म सचिव थे उनसे पूछने पर वे भी आनंद से सहमत हुए मैंने मौका पाकर एक साथी के साथ उस लड़के को भेज दिया उसने मठ में जाकर महापुर को प्रणाम किया और मेरी चिट्ठी दी उन्होंने उनके भोजन का स्थान कहाँ होगा स्वयं ही बता दिया उस दिन से जब वह प्रणाम करने जाता तो महापुरुष उसका स्वास्थ्य कैसा है अच्छा है या नहीं आ प्रश्न पूछते वह साधुओं की पंक्ति में बैठकर कर बरामदे में भोजन पाता उनकी दीक्षा का दिन जब आया तो सेवक ने पूछा उसकी दीक्षा कहाँ होगी महापुरुष ने कहा क्यों ठाकुर मंदिर में ही होगी और उस दिन से उसे पंक्ति में बैठकर सबके साथ खाने की आज्ञा थी 1929 सौ मई या जून मास होगा मैं मठ पहुँचा साथ में एक दीक्षा प्रार्थी छात्र था और प्रणाम करने पर उसने भी प्रणाम किया महापुरुष ने पूछा यह कौन है उसका परिचय देकर दीक्षा की बात कही पहले तो कुछ असंतोष प्रकट करते हुए उन्होंने कहा तुम्हारा केवल वही एक काम है दीक्षा और दीक्षा बार बार लोगों को भेजते रहोगे दीक्षा लेकर सभी मुक्त हो जाएं। मेरा स्वास्थ्य कैसा है उसकी खबर देने की आवश्यकता नहीं है मैं बेटा दीक्षा नहीं दे सकूँगा मेरा दृढ़ विश्वास है कि श्री राम कृष्ण पार्षदों से जो लोग दीक्षा पाते हैं उनकी मुक्ति अवश्य होगी जो हो असंतोष के भीतर ही महापुरुष जी ने मेरी धारणा को श्रीमुख से स्वीकार कर लिया इससे मैंने अपने मन में आनंद का अनुभव किया उस छात्र को भी मठ में रहने की आज्ञा मिल गई उससे मैंने कह दिया रोज प्रातः काल प्रणाम करना और मन में श्री श्री से, से प्रार्थना करते रहना एक दिन वे स्वयं तुमसे कहेंगे और दीक्षा देंगे इस पर मेरा पूर्ण विश्वास है अंत में वही हुआ एक दिन उन्होंने बुलाकर स्वयं ही निश्चित उनके उसके कर दीक्षा दी दीक्षा के अंत में उसने मुझसे कहा गुरुदेव ने मुझसे कहा है कि यदि मैं मंत्र भूल जाऊं तो किसी गुरु भाई से उसे जान लिया जाए उसी दिन हबीबगंज के एक अन्य व्यक्ति की भी दीक्षा हुई वह बात मैंने केवल सुनी ही नहीं थी कुछ दिनों के बाद वह पढ़ाई छोड़कर राजनीति में सम्मिलित हो गया और बीच में कठिन रोग भोगता रहा 1931 1931-32 इकतीस ईस्वी में अन्य अनेक अने उपसर्गों के साथ वह अनिद्रा रोग से भी हुआ अन्य कहीं रहने का स्थान न होने से वह आश्रम में ही था आश्रम में आने वाले छात्रों से आलोचना में वह भगवान का अस्तित्व तो नहीं मानता था ऐसी बातें कहता था मानो श्री राम कृष्ण के प्रति उस समय उनका कुछ भी विश्वास नहीं था मैंने एक दिन उनसे कहा यह क्या सुनाई पड़ता है तुम भगवान को नहीं मानते ठाकुर पर विश्वास नहीं रखते क्या यह बात सच है क्या तुम नास्तिक हो गए उत्तर उस में उसने कहा मैं सचमुच ही नहीं मानता भगवान के अस्तित्व में मुझे संदेह है ठाकुर पर विश्वास कैसे करूंगा? मैंने पूछा अच्छा महापुरुष महाराज की बात तुम्हें स्मरण होती है वे तुम्हारे गुरु हैं ऐसा विश्वास है उसने उत्तर दिया अच्छी तरह है और हमेशा ही रहेगा सुनकर मुझे संतोष प्राप्त हुआ सोचा जब पतवार ठीक है तो नाम नहीं डूबेगी गुरु ही सारा संदेह मिटाकर पार ले जाएंगे संशय राक्षस नास महात्म यामि गुरुम शरणम भवैद्यम क्रमशः स्वस्थ होकर वह कहीं चला गया बहुत दिनों के बाद आसाम के नौ गांव से एक विस्तृत पत्र लिखकर उसने मुझे बताया मेरा जो कुछ था सब श्री गुरु की कृपा से मैं पुनः पा गया हूँ मेरे पास ही सब कुछ था केवल संदेह सदा मुझे धोखा देता था दीक्षा के समय मुझे श्री गुरु जी ने कह दिया था कि यदि मंत्र भूल जाओ तो अन्य गुरुभाई से जान लेना दो बार जान लेने पर भी मैं भूल गया तब निश्चय किया कि फिर किसी से नहीं पूछूँगा जो होना हो होगा सब मेरा विश्वास भक्ति श्रद्धा आदि सब चले गए बार बार अनेक रोग और अनिद्रा से इतने दिनों तक कष्ट पाता रहा मैं अभी इष्ट मंत्र स्मरण करने की चेष्टा करता रहा तभी एक अन्य नाम नामजात आने से मैं विभ्रांत हो गया इतने कष्ट भोग के बाद श्री गुरु की कृपा से अब मैं पाप मुक्त हो गया हूँ श्री गुरु और इष्ट मंत्र में पूर्ण विश्वास लौट आने से अब मेरा जीवन आनंद हो गया है यह समाचार पाकर मैं समझ गया कि गुरु का गुरुत्व क्या है और हमारे गुरु थे त्रिकालदर्शी पुरुष प्रथम दर्शन से ही महापुरुष जी समझ गए थे कि इस बालक का जीवन सहज सरल नहीं है इसी कारण दीक्षा के बाद पर उन्होंने पहले असंतोष प्रकट किया था किंतु बाद में परम दयालु शिवानंद महाराज ने उसे दीक्षा देकर शिव की तरह उसका सारा विष अपने कंठ में धारण करके उसे अमृत दे दिया था परम दयालु महापुरुष की कृपा मेरे ऊपर सदा बर्षित हुई और हो रही है उन्हीं की कृपा से मैं इस राम रामकृष्ण संघ में स्थान पा गया हूँ उन्होंने ही कृपा करके इस अयोग्य बालक को ब्रह्मचर्य दीक्षा और सन्यास दीक्षा देकर के साथ किया है इतने दिनों के बाद भी मैं हृदय से समझ रहा हूँ कि वे ही पथ प्रदर्शक रूप से मुझे हाथ पकड़ लिए चल रहे हैं उन्नीस ईस्वी में सिलहट कछाड़ बाढ़ सेवा कार्य करने गया काम के बोझ से वहां इतना दब गया कि फिर मठ लौट आकर उनकी उनका श्री चरण दर्शन नहीं कर सका किंतु उनसे जो कुछ मिला है उसी से मेरा अंतर परिपूर्ण हुआ है